साधो भाई सोगम है निर्वाणी साधो भाई सोगम है निर्वाणी साधो सोगम है निर्वाणी गुरु को गम कहीं ना जावे गुरु को गम कहीं ना जावे गोचर बिना वाणी गुरु को गम कहीं ना जावे गोचर बिना वाणी साधो सोगम है निर्वाणी जाकी गतिमती साधन युत हो जाकी गतिमती साधनयुत निर्मल भाव गुरु कृपा संत भेद बतावे गुरु कृपा संत भेद बतावे कर पुरुषार्थ जानी साधु सौ है निर्वाणी साधो सोगम है निर्वाणी सेष सारदा कभी हरिहर जो श्वेत शेष सारदा कभी हरिहर जो श्रृष्टा मुनिजन कानी शेष सारदा कभी हरिहर जो सृष्टा मुनि जन गा कानी गावत कहत सुनत सब थकिया गावत कहत सुनत सब थकिया गम है रहस्य भरानी गम है रहस्य भरानी तो गुरु कृपा जिन गम को जानी मिट गई खचानी गुरु कृपा जिन गम को जानी मिट गई खैचातानी परमानंद में उलट समाया परमानंद में उलट समाया अविद्या भ्रांति बिलानी परमानंद में उलट समाया अविद्या भ्रांति बिलानी साधो सोगम है निर्वाणी साधो सो गम है निर्वाणी उत्तम राम ज्ञानी गुरु उत्तम उत्तम राम ज्ञानी गुरु उत्तम नहीं लाभ नहीं हानि राम प्रकाश गम गम कर गम को राम प्रकाश गम गम कर गम को सहज लखी गुण खानी सहजलख गुरी राम प्रकाश गम गम कर गम को सहजलखी गुरी साधु भाई सो गम है निर्वाणी साधु भाई सो गम है निर्वाणी अर्थात जो हमारी मंजिल है जो आखिरी मंजिल है वह तो निर्वाणी सो गम है निर्वाणी जो गम है अर्थात जो लक्ष्य है जो अंतिम पड़ाव है वह निर्वाणी है गुरु का गम कहीं ना जाए गोचर बिना अबाणी क्योंकि ये जो गुरु का गम है यानी गुरु जहाँ रहता है कहीं न जाए तो उस निर्वाण को जहाँ वो रहता है उस परमानंद को कहीं न जावे कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो बाणी में आता है, नहीं गोचर बिना वाणी वहाँ जाया नहीं जाता है अबाणी है वाणी में नहीं आता है कहने में आता ही नहीं इसलिए वह निर्वाणी निह धनवाणी निर्वाणी अर्थात बिना वाणी अर्थात वाणी वहाँ पहुँचने से तो जाकी गतिमति साधन युक्त हो निर्मल भाव पिछाड़ी जाकी गतिमति साधन युक्त हो यानी जो साधक साधना युक्त होकर मनी गति करता है साधना में अपना मन लगाता है निर्मल भाव पिछाणी और वह निर्मल भाव को ग्रहण करता है अन्य भावों को पीछे छोड़ वह अपने अंदर निर्मलता ले आता है पवित्रता ले आता है तब तो गुरु कृपा संत भेद बतावें कर पुरुषारध जाने ऐसा करते करते तो गुरु जो है उस रहस्य को बता देते हैं गुरु कृपा से संतजन उस रहस्य को बताते हैं कैसे पहुँचना है लेकिन कर पुरुषार्थ जाने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही जाना जाएगा कर पुरुषार्थ जाने तो पुरुषार्थ माने अपनी साधना सत्संग ध्यान निर्मलता के बल से ही वह जाना जा सकता है कर पुरुषार्थ जाने पुरुषार्थ करके उसको जाना जाएगा शेष शारदा कभी हरी हर जो सृष्टा मुनिजन हानि मानी शेष नाग शेष सारदा सरस्वती कवि हरि विष्णु हर शंकर सृष्टा ब्रह्मा मुनिजन कानी ये मुनिजन होगा तमाम गावत कहत सुनत सब थक गया ये लोग गाती कहती सुनती सब लोग थक गया सब लोग थक गया गावत कह सुनत सब थकिया गम है रहस्य भरा लो। और वो आखिरी पढ़ाव तो रहस्य भरा है उसको जानना बड़ा मुश्किल है लेकिन अनुभव में ही आता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन है मुश्किल गावत कह सुनत सब थकिया गम है रहस्य कह नहीं चूँकि वेद भी गुरुचर्चा गुरु वर्ण गुरु उसका वर्णन करते करते क्या कर दिया नीति न इती न इती उसका कभी समापन हुए। समापन हो ही नहीं सकता जो शबदा तीत है उसका समापन संकेत किया जहाँ तक संभव हुआ और उस संकेत को पकड़ कर जो चला तो कुछ एक संतजन उसको जान पाए कह रहे हैं कि गुरु कृपा जन गम को जानी मिट गई खैचातानी लेकिन जब गुरु की कृपा प्राप्त कर इस लक्ष्य को इस मंजिल को प्राप्त हो गया उसकी जानकारी हो गई तो सब खैचातानी मिट गई मनी द्वंद्व मिट गया सत्य सत्य ज्ञान ज्ञान पाप पुणी यानी जितनी भी खैचातानी है सभी मिट गए समाप्त हो गया क्योंकि अब वो सब खैचातानी तो तब तक है जब तक कि प्रकाश नहीं हुआ अज्ञान में अंधकार में रात्रि में भ्रम होता है जब सूर्य गया तो अब तो स्पष्ट हो गया कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है वही बात ज्ञान का सूर्य उदित होते ही सभी संसार सभी भ्रम सब दूर हो जाते तो परमानंद में उलट समय अविद्या भ्रांति मिला नहीं तो होता क्या है अब उलट कर नदियाँ उमड़ सिंध को शोक नहीं जात छोजात बारे अब नदी उमड़ के सागर के ही शोक लेना काम खत्म हो गए यानी सागर हो गए अर्थात परमानंद में उलट समाया मैंने अभी संसार से उलट कर परमानंद में समा गया जो चौर व्याप्त है उस परमानंद में समा गया तब अविद्या भ्रांति विलानी जितनी अविद्या है अज्ञान है अंधकार है या कोई भ्रांति भ्रम सब समाप्त हो गया अब कोई तरह का अविद्या या भ्रम भ्रांति नहीं रहेगी सब परमानंद को उपलब्ध और यही जो है मंदिर है यही हमारा अप्री पड़ाव है सचखंड है नहाँ पहुँच जाए वह निर्वाण, वह नाम ही पड़ाव राम प्रकाश गम गम गम गम कर गम को सहज लखी गुरुवाणी गुरुबाणी राम प्रकाश जी कहते हैं गम गम कर कम को अर्थात इस रास्ते में चल कर जो भी गम आते हैं जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसे सहन करते हुए यदि इस मार्ग पर हम चलते रहेंगे तो सहज लखी गुरुवाणी तो ये जो गुरुवाणी है जो कह रही है उसको हम आराम से लख लेते